देवी भागवत छठा स्कंध एक वीर द्वारा काल केतु का वध और एकावली एक वीर का विवाह व्यास जी कहते हैं राजकुमार एक वीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती का मुख प्रसन्नता से खिल उठा कालकेतु की नगरी में जाने के लिए बड़े आदर के साथ अब यशोवती एक वीर को उपाय बतलाने लगी उसने कहा राजेंद्र भगवती का बीज मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है तुम इसकी दीक्षा ले लो तत्पश्चात मैं अभी तुम्हें काल केतु की नगरी जिसमें बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं, दिखाऊंगी महाभाग वी चाहिए क्योंकि ले वहा युद्ध होने की निश्चित संभावना है काल केतु बड़ा पराक्रमी दैत्य है बहुत से बलवान राक्षस उसके पास है अतएव मंत्र का अभ्यास करके ही तुम मेरे साथ चलो, मैं पापी काल एक वीर ने उसी क्षण मंत्र की दीक्षा ले ली दत्तात्रेय जी ज्ञानियों में शिरोमणी माने जाते हैं संयोग वश वहा उनका शुभागमन हो गया था उन्हीं ने योगेश्वरी को महामंत्र का उपदेश किया था भगवती के इस मंत्र को त्रिलोकी का तिलक कहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से राजा एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र जाने की योग्यता प्राप्त हो गई। अतः कालकेतु के अत्यंत दुर्गम नगर के लिए वे तुरंत प्रस्थित हो गए वह नगर राक्षसो द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था मानव सर्प पाताल की रक्षा कर रहे हैं यशोवती और एक विशाल सेना के साथ एक वीर उसके समीप पहुंच गए उन्हें आते देखकर कालकेतु के दूत भय से घबरा उठे अतः बड़ी उतावली के साथ चिल्लाते हुए वे सभी कालकेतु के पास पहुंचे उस समय वह एकावली के पास बैठकर तरह तरह से प्रार्थना कर रहा था दूतों ने समझा दिया हमारा यह स्वामी काम से मोहित हो गया है अतः उससे कहने लगे दूत बोले राजन इस कामी के साथ आने वाली यशोवती नामक एक स्त्री आ रही है उसके साथ कोई एक राजकुमार भी है महाराज पता नहीं वह इंद्रपुत्र जयंत है अथवा कुमार एक बड़ी भारी सेना लेकर से मत हुआ वह आ रहा है राजेंद्र अब आप सावधान हो जाएं युद्ध का अवसर सामने आ गया है उस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल से स्नेह छोड़िए राजन शत्रु सेना निकट आ गई है केवल तीन ही योजन दूर है आप शीघ्र सजग हो जाइए की, की बात सुनकर काल केतु क्रोध से, तो से राक्षस शस्त्रधारी सैनिकों के साथ विद्यमान थे उनसे उसने कहा राक्षसों तुम सब लोग हाथ में अस्त्र शस्त्र देकर शत्रु के सामने जाओ यो राक्षसों को जाने की आज्ञा देकर काल ने बड़ी नम्रता के साथ एकावली से पूछा उस समय वह राजकुमारी अत्यंत दुखी होकर विवस्थता पूर्वक उसके निकट ही बैठी हुई थी कालकेतु ने उससे कहा तनवंगी यह कौन आ रहा है तुम्हारे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष कृषोधरी तुम्हें लेने के लिए सेना से आने वाले इस व्यक्ति का सच्चा परिचय बताने की कृपा करो संभव है तुम्हारे पिता विरह से आतुर होकर तुम्हे लेने के लिए आ रहे हो मैं यदि जान जाऊंगा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं तो मैं संग्राम नहीं करूंगा बल्कि उन्हें सादर घर पर ले आऊंगा और रत्न वस्त्र एवं सुंदर घोड़े भेंट देकर उनका स्वागत करूंगा मेरे घर पधारने पर सम्यक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार होगा और यदि कोई दूसरा राजा होगा तो तीखे तीरों से उसके प्राण भर ले जाएंगे यह निश्चय है कि महात्मा काल की प्रेरणा से मरने के लिए ही वह यहाँ आ रहा है अतय विशालाक्षी बताओ मैं साक्षात साक्षात्काल हूँ में अपार बल है कोई मुझे जीत नहीं सकता मेरे इस प्रभाव को न जानकर किस मूर्ख का यहाँ आना हो गया